स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश विश्वात्मा स्वामी विवेकानंद तालियों की गड़गड़ाहट से शिकागो का वह विश्व प्रसिद्ध कोलंबस हाल गूंज उठा जब स्वामी विवेकानंद ने विश्वधर्म महासभा के अपने प्रथम वक्तव्य के प्रारंभ में हजारों अमेरिकावासी श्रोताओं को अपने गुरु गंभीर वाणी से संबोधित किया मेरे अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों लोग अपने जगह पर खड़े हो गए और न जाने किस शक्ति के वसीभूत होकर दो मिनट तक तालियां बजाते रहे वह ऐतिहासिक घटना सर्वविदित है कुछ ने सोचा कि क्या स्वामी जी महान योगी हैं जिन्होंने सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया अथवा अपने अलौकिक योग सिद्धि से श्रोताओं का मन मोह लिया है परवर्ती काल में स्वामी जी ने एक बार कहा था इस देश के शिकागो शहर में मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में श्रोताओं को बहनों तथा भाइयों कहकर संबोधित किया था और तुम जानते हो कि कैसे वे सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे तुम आश्चर्य कर सकते हो कि क्या मुझ में कोई अलौकिक शक्ति थी आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हाँ मुझमें एक अलौकिक शक्ति है और वह यह है कि जीवन में मैंने कभी भी कामुक विचारों को अपने मस्तिष्क में एक क्षण के लिए भी घूम घुसने नहीं दिया मैंने अपने मन को अपने विचारों को इस तरह प्रशिक्षित किया कि जिस शक्ति को अन्य लोग इन कामुक विचारों में नष्ट करते हैं मैंने उसे उच्च जीवन की ओर मोड़ दिया और इसने मुझ में ऐसी अलौकिक शक्ति पैदा कर दी जिसका सामना कोई न कर सके अपनी पवित्रता की कैसी शक्तिशाली घोषणा थी यह क्या एक अनैतिक मानव जो कभी भी अपवित्र कार्यों को करने में हिचकिचाता नहीं अपवित्र विचारों को तो क्या स्वामी जी की पवित्रता की धारणा भी कर सकता है सचमुच मन की ऐसी पवित्रता ही विश्व को हिलाने की शक्ति रखती है तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे एक दूसरा कारण यह भी था कि उनके शब्द अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों श्रोताओं को संबोधित करने के लिए मात्र अनौपचारिक शब्द ही नहीं थे बल्कि स्वामी जी ने सचमुच वहाँ उपस्थित जम संदाय को अपने स्वयं के बहन तथा भाई के रूप में अनुभव किया था हाँ उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि आध्यात्मिक रूप से विश्व के सभी प्राणियों में वही आत्मा विद्यमान है जो मुझ में है एक अनुभूति जो अद्वैत वेदांत का साधक अपने आध्यात्मिक साधना में संघर्ष करते करते अंत में पाता है बहुत बाद में बेलुरमठ में एक रात्रि में उन्हें बड़ी व्यथा से करवटे बदलते हुए पाया गया पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं पर बहुत से लोगों के ऊपर विपत्ति आई है और वे महान संकट के दौर से गुजर रहे हैं दूसरे दिन यह पता चला कि जिस समय स्वामी जी पीड़ा का अनुभव कर रहे थे ठीक उसी समय फिजी द्वीप समूह के करीब एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा था तथा तो उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे थे और बहुत से लोग अत्यंत पीड़ित रहे थे क्योंकि स्वामी जी का संपूर्ण प्राणी मात्र के साथ तादात्म्य था वे उन कष्ट पाते हुए लोगों की पीड़ा को तक्षण अनुभव कर सके थे उनके गुरु भाइयों ने स्वामी जी को बहुत बार समग्र पीड़ित मानवता के लिए रोते हुए पाया था श्रोताओं के ऊपर इन शब्दों के प्रभाव का एक तीसरा कारण यह भी था कि असल में स्वामी जी ने अपने शब्दों से उपस्थित श्रोताओं के अंतरतम की अपेक्षित अभिलाषाओं को अभिव्यक्त किया था प्रत्येक आत्मा के अंतरतम में यह प्रबल इच्छा होती है कि वह विकसित हो और सार्वभम हो जाए प्रत्येक आत्मा की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चेतन या अवचेतन या प्रबल अभिलाषा होती है कि उसका पूर्ण विकास हो और वह सभी आत्माओं में एकता की अनुभूति कर सके जब कोई आत्मा एक दूसरी आत्मा को पूर्ण विकसित रूप में देखती है तो उसे अपने जीवन में आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति की प्रसन्नता होती है यद्यपि स्वामी विवेकानंद उस सम्मानित सभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे परंतु उन्होंने पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व किया था विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद सार्वभौम पुरुष विश्वात्मा विवेकानंद हो गए थे लेकिन स्वामी विवेकानंद एक दिन में सार्वभौम पुरुष नहीं बने थे वे क्रमिक विकास के पथ पर चलते हुए देह बोध से सीमित कॉलेज विद्यार्थी के रूप से प्रारंभ कर संसार के विभिन्न बंधनों को पार करते हुए अंत में बंधन मुक्त पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे आइए हम स्वामी विवेकानंद की आत्मा का बालक नरेंद्र नाथ से लेकर विश्व धर्म महासभा के सार्वभौम पुरुष बनने तक की जीवन यात्रा का अवलोकन करें ईश्वर साक्षात्कार के संदर्भ में उनकी पहली मुख्य घटना वह थी जब श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में उनकी प्रारंभिक मुलाकात के दौरान उन्हें स्पर्श किया इस शक्तिशाली स्पर्श से नरेंद्र नाथ को लगा मानो सब कुछ एक बृहद शून्य में समाता जा रहा है और जब ऐसी स्थिति आई कि उनका अहम बोध भी उस शून्य में विलीन होने लगा तो वे चिल्ला उठे महाशय ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया घर में मेरे माता पिता हैं इस तात्कालिक उद्गार ने यह बात बता दिया कि उस समय नरेंद्रनाथ दृढ़ देहात्म बोध से पूर्ण थे वे अपने आप को शरीर समझते थे देहात्मा थे आध्यात्मिक उन्नति के दूसरे स्तर पर हम पाते हैं कि नरेंद्र देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ रहे हैं वे संसार को त्याग देना चाहते हैं और संन्यास जीवन की व्यक्तिगत कठिनाइयों तथा अनिश्चितताओं का सामना करना चाहते हैं परंतु इसके बाद अपनी माँ और भाइयों को होने वाले कष्ट की बातें सोचकर वे चिंतित थे अपने अंतर संघर्ष के इन दिनों निरंतर ज्ञान और शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए वे करीब छः दिन और छः रात के लिए सो न सके इस आशा में कि उन्हें अपने परिवार से बंधन मुक्त होने की शक्ति और प्रकाश मिल सके उनका संसार को त्याग करना और श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए सन्यासी संघ में सम्मिलित होना इस बात का देवतक है कि उनकी आत्मा ने विकास कर लिया था और वे परिवारात्मक परिवारात्मा से संगात्मा बन गए थे यानी परिवार के संकीर्ण दायरे से उठकर वे एक बड़े परिवार सन्यासी संघ में शामिल हो गए थे उनकी आध्यात्मिक उन्नति के आगे के स्तर में हम पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद की आत्मा सन्यासी संघ के बंधन से भी ऊपर उठ जाना चाहती है यह इसी से पता चलता है कि वे अधीरता पूर्वक वरानगर मठ को छोड़कर परिव्राजक की तरह पूर्ण बंधन मुक्त जीवन बिताना चाहते थे जो उनकी विकासोन्मुख आत्मा के अनुरूप हो लेकिन संघ के साथ उनका बंधन इतना प्रगाढ़ था कि वे बार बार अपनी परिव्राजक यात्रा के बीच वरानगर मठ लौट आते थे जब कभी उन्हें अपने गुर भाइयों के अस्वस्थ होने की खबर मिलती वे तुरंत उनकी सेवा के लिए उनके पास पहुँच जाया करते थे यद्यपि उनकी आत्मा विशाल हो गई थी फिर भी वे बंधन मुक्त अनुभव नहीं कर रहे थे अंततः उन्होंने अपने गुर भाइयों से विदा ली और उन्हें उनकी खोजबिन करने से भी मना करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि गुरुभा के साथ बंधुत्व भी एक प्रकार का बंधन ही है तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्रा की और वे उसमें समा गए स्वयं को प्रकाशित करने और आत्मा के सर्वत्र विस्तार की यह यात्रा कन्याकुमारी की शिला पर आकर थमी अब वे अपनी माँ और भाइयों के बारे में नहीं सोच रहे थे और न ही वे अपने गुरु भाइयों के बारे में सोच रहे थे वे अपने आप को भारत के साथ ऐसा घुला मिला पा रहे थे कि बाद में उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं घनीभूत भारत हो गया हूँ अब उनके सभी विचार भारतवर्ष पर केंद्रित हो गए थे उसका गौरवपूर्ण अतीत उसकी वर्तमान अवनति और कैसे होगा उसका गौरवपूर्ण भविष्य इस समय वे अमेरिका जाकर पैसे कमाकर भारत का विकास करने के बारे में सोचते थे अंत में हम उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में देखते हैं परंतु इस समय तक उन्होंने अपने आत्मा का विस्तार कर लिया था अब वे केवल घनीभूत भारत ही नहीं रह गए थे इसलिए उन्हें मात्र हिंदू धर्म का प्रतिदिन कहना उनका अधूरा एवं अपूर्ण परिचय होता भारतवर्ष से अपनी समुद्र यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व ही उनकी आत्मा का यह फैलाव अपने शिखर तक पहुंच चुका था पश्चिम की अपनी समुद्र यात्रा प्रारंभ के पूर्व बम्बई पहुंचने के पहले आबू स्टेशन पर उन्होंने स्वामी तुरानंद से कहा था हरि भाई मैं अभी भी तुम्हारे तथाकथित धर्म को समझने में असमर्थ हूँ फिर उन्होंने गहरी संवेदना से काँपते हुए अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा अब मेरी आत्मा का सर्वत्र फैलाव हो चुका है और मैंने सर्वभूतों में अपनी आत्मा का अनुभव करना सीख लिया है मेरा विश्वास करो मैं निश्चय ही पूर्वक अनुभव करने लगा हूँ